फूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर अन्नमय कोष प्राणमय कोष अन्नमय कोषमय कोष अन्नमय कोष ये सबसे पृथक एक आत्मा जिससे ज्ञान से मोक्ष मिलता है तो आत्मा क्या चीज है प्रश्न आया फूल शरीर का वर्णन हो गया सूक्ष्म शरीर का वर्णन हो गया कारण शरीर का भी वर्णन हो गया कोष का वर्णन हो गया प्रश्न होता है आत्मा क्या है कैसा है आत्मा पर जो कहा वो प्रश्न हुआ आत्मा फिर क्या है उत्तर देते हैं सच्चिदानंद स्वरूप है आत्मा का स्वरूप है शत्रु शत्रु आनंद कभी भी उसका अभाव नहीं होता इसलिए उसको सत कहते शरीर का अभाव होता रहता है जैसा कपड़ा बदलने पर कपड़े का तो अभाव हो जाएगा पहले वाले कपड़े का अभाव होगा किन्तु तो कपड़ा बदलने वाले का अभाव नहीं होता कपड़ा बदलते जाते रहते हैं व्यक्ति नहीं बदलता वैसे तो यहाँ पर आत्मा एक ही है शरीर बदलते रहते हैं जैसे जैसे शरीर आए समय हुआ नष्ट हुआ आत्मा का नाश नहीं होता तीनों कालों में वो रहता है उसको सत्यते हैं पहले भी था अभी भी है कालांतर में भी रहेगा ऐसा पदार्थ है जो भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में जिसकी सत्ता हो उसको सत्य आत्मा सत्य और चीत है चेतन है आत्मा जड़ नहीं शरीरारिक जड़ है आत्मा चेतन है और आनंद रूप है सुख स्वरूप है वो आत्मा में कोई दुख का नाम नहीं होता वो तो चरदारी उपाधि में मिलने के कारण दुखी प्रचित होता है वास्तव में आत्मा में कोई दुःख सचित आनंद स्वरूप है आत्मा प्रश्न उठता है सत्य क्या है आनंद क्या है चित्त क्या है यह प्रश्न होगा सचिदानंद स्वरूप आत्मा का लक्षण दिया तो सत क्या है सत्यू नहीं प्रश्न में आया सत सत्यो कहते हैं सब का अर्थ ये होता है काल द्रय की तिष्ट तीनों कालों में जो रहता है पहले भी जो था अभी, था। अभी था। भी है भविष्य में भी रहेगा जो पदार्थ शरीर में एक पदार्थ ऐसा है जो पहले भी था अभी, था। अभी थी थी थी। भी है बाद भी रहेगा होता आत्मा आत्मात्मा स्वरूप भी शरीर पहले नहीं था उत्पत्ति के पहले नहीं था विनाश के बाद भी नहीं रहेगा बीच में वर्तमान में तो दिखाई पड़ता है किन्तु ये उत्पन्न होने से पहले नहीं था विराश के बाद भी नहीं रह तो आत्मा वही होता है काल प्रयेगी पृष्ठती क्योंकि सत सत उसी का नाम है तीनों कालों में जो विद्यमान हो जो रहता हो उसको सत कहते हैं ये आत्मा ऐसा है यही शरीर में है इस उसका कभी अभाव नहीं शरीर उत्पत्ति के पहले भी यह था अभी शरीर है इस काल में भी आत्मा है शरीर के अभाव काल में भी आत्मा रहे उसको कहते हैं सत चित्त किम दूसरा नंबर है चित्त सच्चिदानंद स्वरूप का चित्त क्या है तो कहते हैं ज्ञान स्वरूप है आत्मा ज्ञान स्वरूप है जो जानने वाला तत्व है ना का जाना जाता है जिससे जाना जाता है वो तो आत्मा ज्ञान स्वरूप है आनंद का आनंद क्या है प्रश्न आया सच्चिदानंद आनंद पद आया तो आनंद का सुख स्वरूप है।, है आत्मा सुख स्वरूप है आत्मा हमें दुख नहीं होता जैसे समाधि अवस्था में सुसुक्ति अवस्था में हम पहुंचते हैं शरीर आदि नहीं होते किंतु हम होते हैं हमें वहां कष्ट नहीं होता हमारा स्वरूप सुखरूप है इसके दृष्टांत है सुसुक्ति सुसुक्ति अवस्था में कोई कष्ट नहीं होता क्यों वहां शरीर आदि नहीं होता आत्मा है आत्मा के स्वरूप अगर दुख स्वरूप होता तो वहां भी दुःख मिलना था सुसुक्ति आदि में दुख सुख याद अवस्था में तो कोई दुख नहीं होता है जाग्रत जागृत स्वप्न तो में यह सुख शरीर सामने होता है तो दुख होता दुख एवं सच्चिदानंद स्वरूपम स्वात्मा विजान याद ये क्या इस प्रकार सुख रूप आनंद रूप आत्मा है उसको जान जाने विजान याद विदिंग प्रयोग किया जाने उसको वही जानना चाहिए एवं सच्चिदानंद स्वरूपम स्व तो आत्मानंद किसके तो स्व तो आत्मा अपना स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप होता है उसको भी जान याद, जानना चाहिए किसी को जानना किसी से मोक्ष मिलेगा अब आगे कहते हैं आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप पता लग गया स्थल शरीर का वर्णन हो गया सूक्ष्म शरीर का कार्म शरीर का वर्णन हो गया अब कहते हैं अदर चतुर्विंशति तत्व उत्पत्ति प्रकार बख्शा ये शरीर में चौबीस तत्व उत्पन्न होने वाले हैं वो बताते हैं चौबीस वस्तु उत्पत्ति वाले हैं आत्मा भी उत्पत्ति नहीं होती नाश भी नहीं होता किन्तु चौबीस वस्तु ऐसे हैं जो उत्पत्ति होने वाले उनको बताते क्या क्या है अतः चतुर्विंशति तत्व उत्पत्ति प्रकारम हम जो चौबीस तत्व होते हैं उसकी उत्पत्ति का प्रकार बदलाते हैं चौबीस तत्व क्या है चौबीस तत्व ये होता है पंचभूत ये शरीर में सम्मिलित है पृथ्वी तो जल तेज वायु आकाश पांच ये हो जाते हैं इसमें पंचभूत पाए जाते हैं और इसमें पांच ज्ञानेन्द्रिया हैं पांच कर्मेन्द्रियां हैं पंचप्राण प्राण हैं पन्द्रह और पंचभूत मिलकर के हो जाएंगे बीस और मन बुद्धि चित्ता अहंकार ये चौबीस ये चौबीस तत्व उत्पन्न होता है ये तो तत्व तो इसी शरीर में है पंचभूत इसमें हैं पांच ज्ञानेन्द्रियां इसमें हैं पांच कर्मेन्द्रियां इसमें हैं पंच प्राण हैं मिलकर के हो गए बीस और भीतर मन बुद्धि कित का अहंकार चौबीस इस चौबीस तत्व उत्पन्न होने वाले विनाशी जो उत्पन्न होता है उसकी विनाश होगा इस चौबीस तत्व के उत्पत्ति का प्रकार बतलाते कैसे कैसे उत्पन्न होते पंचभूत कैसे उत्पन्न होते हैं पांच ज्ञानेन्द्रियां कैसे उत्पन्न होती है ंद्रिया की उत्पत्ति किस प्रकार पंच प्राणों की उत्पत्ति किस प्रकार मन की उत्पत्ति बुद्धि की उत्पत्ति चित्त की उत्पत्ति अहंकार की उत्पत्ति किस प्रकार ये चौबीस तत्व है उत्पन्न होने वाले हैं आत्मा को छोड़कर के बाकी यहां चौबीस तत्व पाए जाते हैं सभी जो हम कुंज को शरीर करके बोल रहे हैं यह चौबीस वस्तु होते हैं आत्मा उत्पन्न भी नहीं है विनाश नहीं बाकी चौबीस की उत्पत्ति जिस पिंड में हम अहम अहम कर रहे हैं यहाँ सारा मिलाकर के 25 तत्व होते हैं 25 वस्तु इसमें मिले हुए हैं उनमें से एक आत्मा तो वो तो उत्पत्ति विनाश से रहित है, बाकी 24 रहते हैं चौबीस क्या है, पंचभुद्ध इसमें हैं पांच हो गए पांच ज्ञान इन्द्रिया पांच कर्म इंद्रिया पंच प्राण भी हो जाएंगे मन बुद्धि चित्ता हमारा चौबीस उत्पत्ति बतलाते हैं चौबीस तत्व एक कहा अथ चतुर्विंशति तत्व उत्पत्ति प्रकार बक्ष्याम शंकराचार्य जी ये बोलते हैं अब चौबीस तो तत्व माने वस्तु हैं उसके उत्पत्ति के प्रकार बदला दे कैसे कैसे उत्पन्न होते हैं देखो मूल कारण ये शरीरारी उत्पत्ति में न एक परमात्मा में आश्रित माया है वो माया के कारण ये सब उत्पन्न होते हैं वो जाना चाहते हैं माया माया माया माया माया एक माया है माया माया है ब्रह्मा ब्रह्मा है है अस्ति वो वो ब्रह्म में में आश्रित आश्रित परमात्मा आश्रय ब्रह्मा मो गुणात्मिका बहुग्रीशमाश्रा ब्रश्र जो माया ब्रह्म में आश्रित है ब्रह्म जिसका आश्रय है ऐसा एक माया है वो तीन अंश में होती वो हो माया माया का क्या स्वरूप है माया शब्द से बोला जाता है माया माने सतोगुण रजोगुण तमोगुण रूपा एक माया जो तीन गुण रूप है तत्गुण रजोगुण तमोगुण स्वरूपा है संसार में तीनों ये तीनों गुण दिखाई पड़ते हैं कि माया यही है सत्व रजस तमो गुणात्मिका माया अस्थित ब्रह्म में आश्रित एक माया है जिसका तीन अवयव दिखाई पड़ते हैं सतुगुण रजुगुण तमोगुण ऐसा एक तत्व है ब्रह्म में आश्रित सतुगुण तो रजुगुण तमोगुण भी पुंज को ही माया बोलते हैं। माया उसे अतिरिक्त नहीं है तथा उस माया से जो ब्रह्माश्रित माया से केवल माया से नहीं ब्रह्म में आश्रित जो माया से तथा मैं उस माया तो आकाशंभूत उस तो ब्रह्म में आश्रित माया से माने माया विशिष्ट ब्रह्म से आकाश की उत्पत्ति होती है सृष्टि के शुरू में अपंकृत आकाश उत्पन्न होता है आकाश माने अभी जो हम व्यवहार में ले रहे हैं आकाश में अपंच सूक्ष्म अवस्था का जो तन्मात्रा बोलते हैं अपन अपंचीकृत आकाश बोलते हैं वो उत्पन्न हुआ माने व्यवहार के योग्य नहीं ये जो अविस्थूल आकाश है उसका कारण अपन अपृत आकाश उत्पन्न होता आकाश सम्भूत वो तो माया विशिष्ट ब्रह्म से आकाश पैदा हुआ एक की उत्पत्ति हो गई आकाश आकाश और वायु जब आकाश उत्पन्न हुआ तो आकाश भावापन्न ब्रह्म से वायु की उत्पत्ति हो और वायु तेज वायु भावापन्न ब्रम से तेज की उत्पत्ति हो गई तेज और तेजसा आप और तेज भावापन्न ब्रह्म से आप माने जल की उत्पत्ति होती है और जल उत्पन्न हुआ अधिक पृथ्वी जल जलवापन्न ब्रह्म से पृथ्वी की उत्पत्ति ये पंचभूतों की उत्पत्ति है माने माया विशिष्ट ब्रह्म से पहले सबसे पहले सृष्टि हुई आकाश की उसके बाद वायु की उसके बाद तेज की उसके बाद जल की पंचभूतों की उत्पत्ति इस प्रकार अब आगे कहते हैं कि एतेसाम शाम पंच जो पांच तत्व उत्पन्न हो गए आकाश वायु तेज जल पृथ्वी पांच तत्व उत्पन्न हो गए इनमें से आकाश में तीन अंश है सतो अंश रजो अंश तमो अंश वायु में भी तीन अंश है सतो अंश रजो अंश तमो वैसे तेज में वैसे जल में वैसे पृथ्वी में जो पांच भूत जब उत्पन्न होते हैं तो एतेशा पंच तत्व नाम मध्य तत्व माने भूत परंतु भूत जो है इनके मध्य में आकाश से सात्विकांशा स्त्रोत्र इंद्रियम सम्भूत कर आकाश का तीन भाग कर सात्विक अंश जो आकाश का रहा उससे स्त्रोत्र इंद्रिय पैदा हुआ जो सुनने की शक्ति जो स्त्रोत्र इंद्रिय है आकाश का शोगुण का कार्य है आकाश निष्ठ जो सतोगुण आकाश में भी, गुण गुण, में गुण, भी तीन गुण है तत्गुण रजुगुण तम गुण जो आकाश में शतगुण अंश है उससे स्त्रोत्र इंद्रिय पैदा हुआ और वायु के जो सात्विक अंश में भी तीन गुण शतुगुण रजुगुण तमुगुण वायु सात्विकंद्रियम सम्भूतम वायु के जो सात्विक अंश है उससे तुगेन्द्रीय पैदा हुआ जो स्पर्श का ज्ञान प्राप्त होता है जिससे तुविन्द्रीय और अग्नि सात्विकानुसार चक्ष इंद्रियम संभूत अग्नि के जो सात्विक अंश है अग्नि में तेज उसके सात्विक अंश से चक्षु इंद्रिय उत्पन्न हुआ जलस्त सात्विकांुसार रसन इंद्रियम सम्भूत और जल में जो सात्विक अंश है तीन दिन अंश सब में है जल के जो सात्विक अंश है उससे रसनंद्रिय पैदा हुआ और पृथ्वी सात्विक घ्राण इंद्रियम सम्भूत पृथ्वी का जो सात्विक अंश है उससे तो घ्राण इंद्रिय पैदा हुआ मैंने पंचभूतों के जो एक एक सत्व अंश से एक एक ज्ञान ज्ञानेन्द्रिया पैदा हुई आकाश के सत्व अंश से स्त्रोत्र वायु के सत्व अंश से प्व चक्षु तेज के सत्व अंश से चक्षु जल के सत्व अंश से रसना और पृथ्वी के सत्व अंश से धान अब दो दो अंश उनमें बांटिए हैं आकाश, रजो अंश रजुआंश ज्ञान ज्ञानेन्द्रिया उनके सत्व अंश का कार्य होगा इसलिए जान सकते हैं। कर्म कर्मेन्द्रिया उनके रजो अंश का कार्य होगा इससे कर्म करने वाली तो ज्ञान नहीं होगा उन्हीं के और रजो अंश से कर्म कर्मेन्द्रिया की उत्पत्ति बताते हैं एक पंच तत्व समस्ट सात्विकांुसार एक अंश से सात्विक अंश से तो ज्ञान इंद्रिया बनी और पांचों के पांचों सात्विक से मिलकर के आकाश वायु तेज, जल पृथ्वी में जो सात्विक अंश था मिले हुए सात्विक अंश से समष्टि सात्विक अंश से ये चार उत्पन्न हुए हैं कहते हैं एक पंच तत्वा समि सात्विक अनुसार समष्टि सात्विक अंश से मनोबुद्धि अहंकार चित्तांत करना सम्भूतानी ये जो चार अंतकरण कहलाते हैं मन बुद्धि चित्त अहंकार ये पैदा होता समष्टि सात्विक अंश से मन बुद्धि चित्त अहंकार ये पैदा हुए ऐसा कहा तो अब ये जो समष्टि सात्विक अंश से पैदा होने वाले जो मन बुद्धि चित्त अहंकार चार हैं, इसमें मन किसको कहते हैं एक प्रश्न आ जाते जा हैं संकल्प विकल्पा पतंग मन हो मन उसे कहते हैं जो संकल्प और विकल्प कर लेता है कोई भी वस्तु हमारे सामने जब होता है तो एकाएक हम निर्णय नहीं कर पाते हैं हमारी मन में एक धारणा बनती ये है कि ये है ऐसा ज्ञान होता है निश्चय नहीं होता उस स्थिति में मन बोलते हैं संकल्प विकल्पात्मक मनोह ये मन का लक्षण ये संकल्प विकल्प स्वरूप मन होता है और निश्चयात्मिका बुद्धि जब यही है यह करके निर्णय करना, करना होता है तो उस काल में बुद्धि बोलते हैं वो अंतकरण को अंतकरण एक ही है चार का प्रकार से काम करता है जब संकल्प विकल्प रूप में रहता है तो मन कहते हैं और ये प, ये तब तो यही है यह करके निश्चय करते हैं उस काल में बुद्धि होती हो अहंकार और एक अहम आहं, अहंकार अहम आहं, अहम होता है उसको अहंकार कहते हैं चिंतन कर् चित्तम ये कहते हैं चिंतन करने वाले को चित्त बोलते हैं वही मन जब चिंतन करने लगेगा तो उसका हाल में उसको चित्त हैं। ऐसा होता है ये इनके देवता क्या होंगे कर्मेंद्रियों के ज्ञानेन्द्रियों के देवता तो बता दिया था पहले कर्म इंद्रियों का एक एक अधिष्ठात्र देवता है और ज्ञानेन्द्रियों के भी एक एक अधिष्ठात्र देवता है पहले प्रसंग हो चुका है जैसे स्त्रोत्र का देवता दिशा है ना और तो का दिशा वायु और का दिशा चक्षु का देवता होता है सूर्य और रसना का देवता होता है वरुण घाण का देवता होता है अश्विन कुमार वैसे कर्णेन्द्रियों का बाप का देवता है अग्नि आस्त का, का देवता है, है इंद्र पाद का देवता है विष्णु पायु का देवता मृत्यु उपस्थ का देवता आमन तो प्रजापति ऐसा बताया हुआ किन्तु अब ये रह गए अंतकर्म जो चार हैं मन बुद्धि चित्त अंकार इनका देवता ने बताया है अरिष्ठाद्रि देवता तो क्या होते हैं तो कहते हैं मनसो देवता चंद्रमा मन के देवता चंद्रमा है चंद्रमा के द्वारा उपकृत होता है मन मनो देवता चंद्रमा मनसो देवता चंद्रमा मन के देवता चंद्रमा है अरिष्ठाद्री देवता और बुद्धेर ब्रह्मा बुद्धि के जो अधिष्ठात्र देवता ब्रह्मा है और अहंकार से रुद्र अहंकार के जो अधिष्ठात्र देवता रुद्र है और चित्त वास देवा चित्त के जो अधिष्ठात्र देवता वास वासुदेव है अब सात्विक अंश का कार्य पूरा हो गया माने वो जो ब्रह्म में आश्रित एक माया है जो शतुगुण रजोगुण तमोगुण रूपा है तीन गुण रूपा है माया उस माया से क्या हुआ तो पहले आकाश पैदा हुआ ब्रह्म विशिष्ट माया से फिर वायु फिर तेज फिर जल फिर पृथ्वी उनमें से जो आकाश में जो माया का तीनों अंश है शतुगुण रजोगुण तमोगुण उसमें से शतुगुण अंश से देशी एक एक अंश से आकाश आदि के शतोगुणों से एक एक ज्ञानेन्द्रिया पैदा हुई आकाश के शवांश से स्रोत्र वायु के शतः अंश से तेज के शतो अंश से चक्षु और जल के शतो अंश से रसना और पृथ्वी के शत् अंश से घ्राण पैदा हुआ और वही शतोगुण जो मिल करके समष्टि हो करके मन बुद्धि चित्त अहंकार बना है ये शतोगुण का कार्य हुआ दृष्टि और समष्टि आकाश आदि में जो तीन तीन गुण है चतुगुण रजगुण तन गुण, गुण, गुण उनमें से एक एक गुण का कार्य पूरा होगा चतुगुण अंश का कार्य होगा जितने भूत पैदा हो गए अब आगे रजो अंश का कार्य बताते हैं एत पंच तत्वा मध्य यही जो पांच तत्व हैं पृथ्वी जल तेज वायु आकाश माया के द्वारा पृष्ठ हैं इन्हीं में से आकाश से राजसा शत्रुगुण का अनुसार कार्य पूरा हो गया आकाश के शत्रुअश से क्या बना है स्त्रोत्र बना हुआ है रजो अंश से क्या बनेगा कहते हैं आकाशात राजसात मध्य आकाश से एक पंच तत्व नाम मध्य इन पांच तत्व में आकाश के जो अंशा आकाश के है इससे भाग इंद्रियम सम्भूत वाणी पैदा हुई है देखो स्त्रोत्र और वाणी में इनमें परस्पर नियम में नियामक भाव होता है स्रोत्र से सुनते हैं वाणी से बोलते हैं ये दोनों का संबंध होता श्रोत्रा है स्त्रोत्र का है आकाश का शतगुण का कार्य आकाश का कार्य है स्त्रोत्र और वाणी भी आकाश का कार्य है ये रजवंश का कार्य है वो शतवश का इसलिए स्त्रोत्र का और बाणी का संबंध होता है अपने एक एक जाति के हैं एक सतो अंश से पैदा हुआ एक रजो अंश से पैदा हुआ बाणी आकाश के रजो अंश से पैदा हुई है और श्रोत्र है सतो अंश से पैदा हुआ आकाश के कार्य हैं दोनों बाणी भी बाघ भी श्रोत्र भी इसलिए दोनों में संबंध होता से बोलते हैं इधर श्रोत्र से सुनते हैं श्रोत्र से सुनते हैं तो बाणी से बोलते हैं ये आकाश के गुण है यह आकाश के सतो गुण और रजोगुण का कार्य है ऐसा होता है अच्छा आगे कहते हैं बायो राजसंसा पादइंद्रियम सम्भूतम ये कहते वायु के जो राजसंश है उससे पादइंद्रिय पैदा हुआ है वायु के राजसंश पैर पैदा हुआ है ये कहते हैं इसलिए क्या होता है देखो त्वक और पैर में भी काम होता है छू छू करके चलना होता है जाना योग्य है जिन्हें कम्र से पता होता है उसके बाद चलना होता है तो त्वत है वायु का शो का कार्य और पाद है वायु का रजो अंश का कार्य वायु के राजसंश पाद इंद्रिय पैदा हुआ ये कहा आगे कहते हैं बंधे राजस सं, राजसंसार पान इंद्रिय समूतम अग्नि के जो राजा अंश है उसके हाथ माने पानी इंद्रिय पैदा हुई है अग्नि के जो सत्व अंश से क्या पैदा हुआ है चक्षु और इधर अग्नि के राजस्व अंश से हाथ पैदा होता है आख से देखते है पाण्रिय होगा पहले वाले में वा क्या दिया बायो राज अनुसार पान त्वक तो और हाथ का संबंध है, हाथ का ठीक है वो पाद्रिय पहले वाले वायु के रजो अंश से पाद पैदा हो पानी पैदा हो हाथ तो उसमें वायु के सतो अंश से होता है त्वक और वायु के रज अंश से होता है हाथ तो चमड़ी और हाथ का संबंध होता है छूता है ना तो पकड़ते हैं छूते हैं पकड़ते हैं एक ही गुण एक ही भूत का कार्य होते हैं और अग्नि के राजस अंश से पाद्रिय पैदा हूं माने अग्नि के अंश से पानी क्या आपके अग्नि के अंश से चक्षु पैदा हुई है और अग्नि के रज अंश से पैर पैदा हुआ माने पानी पाद पैदा हुआ ये दोनों में संबंध दिखता है आप से देखते हैं पैर से चलते हैं दोनों एक ही का हो जाएगा जाएगी अग्नि के जो अंश से चक्षु है चक्षु इंद्रिय है और अग्नि के ही रज अंश से पाद इसलिए देखना और चलना ये बनता है दोनों तो एक संबंधी होते हैं दो तो। जलस्त राजसंसार उपस्थ इंद्रियम सम्भूतम कहते हैं जल के जो सतो अंश से तो बना था रसना और रजो अंश से उपस्थ इंद्रिय पैदा होता है और पृथ्वी आज संसार गुदेन्द्रियम पृथ्वी के जो राजसंश है उससे गुदाइंद्रियम गुदाइंद्रिय पैदा तंभ होना है पृथ्वी के अंश से घृण है और रजो अंश से गुरा है इसलिए उसका दंड का ग्रहण ही करती शाम समि अब अवगत ये पांचों गुटों का समष्टि राजसांस राज बनाओ फिर जैसे समष्टि अंश से अंतकरण पैदा हुआ था मन बुद्धि चित्त का पांचों भूतों के समष्टि से उसी प्रकार पांचों भूतों के जो रजो अंश दृष्टि से तो एक एक इंद्रिय पैदा हो गई ऐसा एक एक हुई है माने और समष्टि रजो अंश से होगा क्या प्राण पैदा हो ये कहा समि राज संसार पंच प्राण समूता पंच प्राण पैदा हो गए कहा तो अब तक कितने वस्तु हो गए हमारे पांच भूत पैदा हो गए पांच कर्मन्द्रियां पांच ज्ञान पंच प्राण बीस और मन बुद्धि के अहंकार चौबीस यही चौबीस तत्व ऐसा पैदा हो पैदा होने के बाद में तो भूत से फिर भौतिक जो जगत है लता ये लता गुलमारी कैसे होंगे ये? पर्वत फूल शरीर फूल शरीर की उत्पत्ति कैसे होना अब आगे बताते हैं एक शाम पंच तत्वाम संसार ये जो पंच तो पंचभूत आपके पास है उनमें से दो अंश से तो कर्म इंद्रिया ज्ञान इन्द्रिया प्राण मन बुद्धि चित्ताहकार बना दिया अब रह गए एक अंश तमो अंश आ गए है गुण तत्गुण त्वजगुण से तो ये बन गए तत्वगुण से पंच कर्म कर्मेन्द्रिया और मन बुद्धि चित्ताहकार तमगुण से पंचकर्म इंद्रिया और पंच प्राण ये बने हुए हैं समष्टिवेष्टि भाव से अब जो तमो तो अंश रह गए पंचभूतों में तो तो तो तो तो तो कुछ से ये सारा जगत बनता है एक शाम महा पंच महाभूता नाम तामस अंश स्वरूपम तामस अंश स्वरूप क्या होता है एकम एकम भूतम ये जो तमो अंश था बचा हुआ आकाश वायु जल तेज पृथ्वी के जो एक एक अंश बचे तमो अंश उनको पांच पांच टुकड़ा बनाना कार्य करते हैं पंचकृत करेंगे मिलायेंगे श स्वरूपम एक एक भूतम दिवधा विजय दिवजय एक एक को पहले दो दो टुकड़ा करना बुद्धि से कर आकाश का दो टुकड़ा कर तमो अंश जो बचा हुआ है उसके दो टुकड़ा करना वायु का भी दो तेज का भी दो जल का भी दो पृथ्वी का भी दो दो दो प्रकार विभाग करके एकम एकम अर्धम पृथक व्यवस्था आधा आधा भाग को तो चुपचाप रहने देना एक तरफ आकाश के जो आधा भाग है उसको कुछ नहीं करना रहने देना वायु का भी आधा भाग रहने देना दो दो टुकड़ा बनाया आधा आधा भाग ज्योता त्यों रहने देना उसके बाद अपरम अपरम अर्धम चतुर्धा विवजिया अब आधा आधा भाग में चार चार टुकड़ा कर पांच टुकड़ा हो गया आधा भाग तो पूरा एक तरफ रहा और आधा भाग का फिर चार टुकड़ा किया करके क्या करना फिर वो जो आकाश का जो चार भाग करेंगे आधा भाग तो अपने पास है वो जो चार भाग क्या करेंगे वायु आदि में एक एक टुकड़ा मिला दें वायु में तेज में पृथ्वी में जल में वैसे वायु का जो एक आधा भाग है बाकी चार टुकड़ा बनाया आधा भाग का वो चार टुकड़ा एक एक टुकड़ा वायु को छोड़ करके पृथ्वी में जल में तेज में आकाश में मिला दे तेज का भी एक आधा भाग है एक आधा भाग है वो आधा भाग का चार टुकड़ा करके तेज को छोड़ करके अन्य चार में मिला दे ऐसे मिला के बनाया है और जल के भी आधा भाग ज्यो का त्यों रखना आधा भाग चार टुकड़ा करके अन्य चार भूतों में डाल दें पृथ्वी का भी ऐसा करने पर सब बराबर हो जाएंगे सब में एक एक टुकड़ा अन्य का अंश आया हुआ होता है आधा भाग अपना होता है ये पंचकृत ये होता है ये बोलते हैं तेसाम ते पंच पंचत तामस अंशा पंचीकृत पंच तत्वी भवंती कहते पंचतत्व जो तामस अंश बचे हैं उनसे पंचीकृत करके पंच तत्वी पांच भूत हो जाते हैं जो हमारे कार्य में काम आते हैं पृथ्वी तो आदि नाम से कहे जाते हैं प्रश्न होगा कि पंचीकरण कथम विचे प्रश्न आएगा कि पंचीकरण कैसे करना पंचीकरण कैसे करना तो यहाँ अर्थ बताते हैं पंचीकरण का एक शाम जो तामस अंश वाला पांच भूत है आकाश भी है तेज भी है जल भी है वायु पृथ्वी है जो पांच भूत है उनका तो क्या करेंगे तो पंच तामस पंचमहाभूतांश स्वरूपम एकम एकम भूतम तामस अंश स्वरूप जो भूत बचे हुए हैं उनके एक एक भूत का द्विधा विभज्य पहले दो दो कर देना दो दो टुकड़ा करना दो दो टुकड़ा किया द्विधा विभज्य स्व तो और अन्य दो प्रकार करके क्या करे एकम एकम अर्धम पृथक तुष्टिम व्यवस्था से एक एक आधा भाग को तो ज्यो का त्यों रहने देना अपरम अपरम अर्धम चतुर्दा दिवज और दूसरा वाला आधा भाग को चार चार टुकड़ा करना प्रत्येक का चार चार टुकड़ा करना करके स्व तो अर्धम अन्यष् अर्देश स्व तो अर्धभाग चतुस्थय तो संयोजन कार्य वे गए अपना जो आधा भाग है ना जो चार बनाया हुआ आधा आधा तो ज्यो का त्योर रहना बाकी जो आधा का चार बनाया था अपने से भिन्न में स्व अर्ध स्व भाग चतुष्थ संयोजन आधोह में अन्य आधोह में क्या करना अपना चार में से एक हिस्सा को डालते जाना तो होता क्या है वहाँ जैसे पृथ्वी के एक आधा भाग ज्यो का त्यों में दिया दूसरा आधा भाग का चार टुकड़ा करेंगे वो चार टुकड़ा अपने से भिन्न में जल में तेज में वायु में आकाश में डाल दें अब क्या होगा वहां आकाश का एक छोटा सा टुकड़ा आएगा, आयेगा से आएगा, वायु का भी इसका भी पृथ्वी में आएगा आधा भाग ये है आधा भाग चार बन करके होते हैं वो एक टुकड़ा बनकर इसलिए पृथ्वी बुद्धि हो जाती है पृथ्वी अंश आधा रहता है आधा अंश चार का एक टुकड़ा मिला हुआ होता है वैसे जल वैसे तेज वैसे वायु वैसे आकाश तदा पंचीकरण तभी पंचीकरण होगा एक इस प्रकार 25 तत्व की उत्पत्ति महा बदलाईकृत और ये पंचीकृत पंचमहाभूत जो होंगे पृथ्वी आदि जिनसे फूलम शरीरम भवत फूल शरीर भौतिक है भूत नहीं है भौतिक भूतों से होता है भूतों को पंचीकृत करके उसके बाद उन भूतों से शरीर होता है एवं ये स्थूल शरीर जैसा हुआ पिंड ब्रह्मांड ऐक्य ब्रह्मांड भी उसी से हुआ है पंचकृत भूत से हुआ है पिंड और ब्रह्मांड में ऐक्य सिद्ध होता है जो तो पिंड वही ब्रह्मांड माना ये भी पंचभूत का कार्य है ब्रह्मांड भी पंचभूत का कार्य है ऐसे सिद्ध होता है पिंड और ब्रह्मांड में ऐक्य सिद्ध होता है अलग स्थल शरीर में जब अभिमान करता है तब जीव नामक हो जाता है परमात्मा जब स्थल शरीर में अभिमान करता है तो कहते तो जीव कहते हैं शरीर में अभिमान करने के कारण परमात्मा को जीव संज्ञा देते हैं ये कहा फूल फूल शरीर के अभिमानी होता है जीवन आमद ब्रह्म प्रतिबिंबम भगवती वो परमात्मा का प्रतिबिंब होता है फूल शरीर में अभिमान करने के कारण उसको जीव कहते हैं सए जीव वही जीव प्रकृतिया ईश्वर भिन्नत्व ने जाना अपने स्वभाव से अपने प्रकृति से अपने से ईश्वर को भिन्न रूप से जानता जी जब सूर्य शरीर में अभिमान करने लगता है अहम अहम होता है तो मैं परमात्मा से भिन्न हूँ मेरे से परमात्मा भिन्न है ऐसी बुद्धि कर जाता है अब स्वस्म ईश्वरम भिन्नत्व ने जाना जो जीव भाव में उतरने पर अपने से ईश्वर को भिन्न रूप से जानता है अभिन्न नहीं जान पाता और अविद्या उपाधि संघ आत्मा जीव इति अविद्या उपाधि है इसकी, यह अज्ञान पूर्वक चलता है जो भी इसका कार्य होता अज्ञान पूर्वक होता है इसीलिए इसको जीव कह अविद्या उपाधि के कारण इसको कहते हैं जीव क्यों तो इसको पता नहीं होता ये अज्ञान में पड़ा हुआ होता है इसलिए अविद्या उपाधि होने के कारण उसको जीव का और मायापाधि समय ईश्वर उच्चते ईश्वर माया उपाधि वाला होता है जिसके आधार पर जगत की सृष्टि स्थिति लय सब करता है माया उपाधि वाला होने के कारण उधर ईश्वर कहा जाता है और इधर अविद्या उपाधि के कारण जीव कहा जाता है और उधर माया उपाधि के कारण ईश्वर कहा जाता है एवं उपाधि भेदाज जीवेश्वर भेद दृष्टि उपाधि के भेद से जीव और ईश्वर में जो भेद दृष्टि बन रही है कि उपाधि भिन्न भिन्न हो गई यहाँ अविद्या है वहाँ माया है दृष्टि यावत पर्यंतम त्रष्टी जब तक ये भेद दृष्टि बनी रहेगी मैं ईश्वर से भिन्न हूँ ऐसे भेद दृष्टि माना यहाँ अविद्या उपाधि है वहां माया ये दोनों को हटाने पर ऐश्य होना है जब तक ये दोनों को हटा नहीं पाएगा अविद्या और माया को तब तक, तक भेद बुद्धि बनी रहेगी भेद दृष्टि वत पर्यतम पिस्थति जब तक वेद बुद्धि बनी रहेगी तावत पर्यतम तब तक जन्म मरण आदि रूप संसारों न निवर्तते जब तक ये अविद्या और माया बनी रहेगी जीव और ईश्वर में वेद बुद्धि बनी रहेगी तब तक ये संसार जन्म मरण आदि स्वरूप संसार की निवृत्ति नहीं होती माने जन्म मरण के चक्कर में ही रहेगा तब तक जब ये माया और अविद्या दोनों हटाएगा ज्ञान से तभी ऐक्य होगा फिर संसार की निवृति होगी जब तक ये अविद्या और माया के कारण भेद दृष्टि बनी हुई है मई ईश्वर से भिन्न हुई बुद्धि बनती है तब तक संसार माने जन्म मरण रूप प्रवाह इसकी निवृत्ति नहीं होती ही होता तस्मात कारण न जीवे स्वर ओर बुद्धि स्वीकार इसलिए जब तक जीव और ईश्वर में भेद बुद्धि होते तब तक संसार मिलता है इसलिए बुद्धिमान को ही करना चाहिए तस्मात कारण आदि कारण से न जीवे स्वर ओर वेद बुद्धि स्वीकार कर जीव और ईश्वर में कभी भी वेदबुद्धि स्वीकार न करें, जब तक वेदबुद्धि स्वीकार करेगा तब तक जन्म और मरण रूपी तो संसार से निवृत्ति नहीं होती है इसलिए जीव और ईश्वर में वेद बुद्धि न करे अहम ब्रह्माष्टमी ये भाव भेजा कभी मोक्ष होना है ऐसा कहा